कहाँ से हुआ था साइंस तो, में से साइंस कितना सूत्र है चौबीस हाँ लेके दो चौबीस को ज़्यादा नहीं पचास पचास सूत्र याद करके सुना देते पहले विरायानंद आदि सब पढ़ते थे काशी में पचास पचास पुराने है तो बीस हो दस हो कुछ सूत्र लिखे लो बैठना नहीं कुछ तो तो जी तस्य ठना लिखो है अथ विकारा विकार विकारो अर्थ ये प्रत्यु विकाराथका कौ का समास किस सूत्र से होगा अनुमय समास किस सूत्र से होगा पता है हैं हैं? अनुमय न क्यों ऐलते हो बाबू समास करने वाले सूत्र है क्या सूत्र बोलो सूत्र बोलो अन्य ना अम्मे अन्य है ना अन्य का मन मन पदार्थ है मन्य पदार्थे लेकर दिखाओ तो करो इसमें एक नहीं हो पुर बोला था इसको ही बोलते हैं हाँ एक है ना ये तो अन्य मन पदार्थ मन का अन्य का में। या एक में यह एक यह है देखो देखो दो बलते क्या सूत्र है इसलिए अन्य पदार थोड़ते अन्य है ना अन्य नाम अन्य नकार है ना <laughs> किसने बोला तभी अन्य तस् विकार ष्टी समर्थ से विकार हम प्रत्येक बजे अस्मनो विकारे अस्मनो टिलोपो वक्तव्य होनो विकार ये विग्रह है अलोक्य विग्रह होगा अस्मन गस असमन गण सामान्य अन तो प्रातिपदय संख्या किस सूत्र से उसके बाद तो क्या सूत्र लगे यार क्या बाकी रहा असमन अ क्या सूत्र प्राप्त था तद्वित्य सोचा वृद्धि है और न तधित्य से टिलोप प्राप्त है तो यहाँ आश्मिकारे अच्छा टिलोप प्राप्त था किंतु उसको बात करेगा अन अन सूत्र से प्रकृति प्रकृतिभाव किन्हाँ टिलोप हो जाएगा आसमान विकारे टिलोप होते हो टिलोप होने पर, पर लोप हो गया आसम बनिया गया आस्मय पत्थर भस्म बस में टीलोप ना नहीं है निलोप नहीं होगा आन आन सूत्र से प्रकृति होगा तो बने गया भाष मन मार्तिक बनेगा विग्रह मृतिकाया है विकार मृतिका विकार से तस्यकार हो जाएगा आदि से वृद्धि के सूत्र से आद्यासी क्या है इरी मर्तिकवीय मृति ये चोपन अवयव प्राणियोंषधिवृक्षे प्राणी ओषधिवृक्षेभ्य अवयवी सामर्थ से प्राणी ओषधि वृक्षवाचक शे अवयवाथ में बी अवयव चन से चाद विकार अर्थ में प्राणी कवधान मयूर से अवय विकारो मयूर सदस्य हो जाएगा विकार अवयव दोनों अर्थ में विकार विकार्थ हो अवयर्थ हो अण् हो गया आदि हो लोप मायूर हो मव कांडम मुर्वाया विकार मुर्वा सदस्य विकार विकार हो गया भस्म और अवयवता कांड मुर्वा से हो जाएगा से वृद्धि मव का भस्म वीकाराथक और कांड अवय पैप पैप्पल पिप्पल पिप्पल विकार अवय वनोज आदि चिद्ध पैप्पल मयट वेत्योभाषायांक्षाचादनो मयट वो भाषायां अभक्ष आचादनो कितने पाँच एक अर्थ विकार अवयवो भाषाया अभक्ष आच्छादन अभक्ष आच्छादनवास्थ शब्द को छोड़ करेंगे अन्य से विकार अवयवार्थ में हो जाएगा मयट प्रकृति मात्रात मयट वैत विकार अवयवो प्रकृति मात्राथ ये विकार अवयव का अधिकार है पहले विकार तस्वीर विकार अवयवच उसके बाद उसका दोनों का अधिकार है विकार अवयथ का अधिकार हो उनसे सिद्ध पर फिर जो तयो हो ए, ए तयो दिया ए तयो हो ए तयो जो दिया है ये कथन है क्या है इसलिए मयट हो जाएगा जो प्रत्येक कहेगे जो आगे कहेंगे सव का सब के स्थान पर मयट हो जाएगा एक पक्ष में प्रकृति मात्रा तो मट कण से क्या हुआ जो पहले अनादि जहां प्राप्त था वहां भी मयट हो जाएगा क्यों विकार अवयवय हो विकार तस्विकार अवयच इस सूत्र से दोनों सूत्र से विकार अवयवय हो ऐसे सिद्ध सिद्ध होने पर फिर जो सूत्र में ये तयों ग्रहण किया है ये इसके इसके लिए ये भाष्य में दिया है किसी भी प्रकृति से हो जाएगा मयट एक पक्ष में प्रकृति मात्रा तीसरे दिया वृत्ति में उक्त पक्ष वक्षमाण अपवाद विशेष पक्ष मयट अर्थम जो कहोगे प्रत्यय आगे जो प्रत्यय कहेंगे वहाँ भी एक पक्ष में मयट हो जाएगा इसलिए यही तयो हो अलग से कहा तो उसको लेकर के दे दिया प्रकृति मात्रात् प्रकृति मात्रात् कह करके किसी भी प्रकृति से मैट हो बात विकारा वय वो अस्मन शब्द से पहले अनुवाता अभी अभी मठ हो जाएगा तो अस्ममयम बन जाएगा मैट होने से स्वादिष्व सर्वना स्थानीय सूत्र से पद संख्या न कारगलोभ हो जाएगा न लोप प्रातिपदिक और ऑन भी हो जाएगा तो आसमनम ये हाँ विकार अर्थ में था आसमान विकार टिलोप वक्तव्य यहाँ विकार अर्थ नहीं इसलिए अवयवर्धन से टिलोप नहीं होगा अभक्ष इत्यादि किम मौद्घ सुप मुद्द तो यहाँ मट नहीं होगा मुद्दम नहीं बने मधुग बन हो गया सूप दाल है कारपासम आच्छादन कर करपाश से विकार तो कारपासम बनिया आच्छादन मेट नहीं, नहीं होगा यहाँ कारपासम आच्छादन में मधुगम में भी बिल्वादिभ्यो अन प्राप्त है अन्नदाता दिश्र से अय प्राप्त है उसको बात करके बिल्वादिभ्यो अन सूत्र से ओन हुआ मउद कर्पा साक्ष वृद्ध सरादिभ्य वृद्ध शब्द से नित्यम हो जाएगा मठ हो जाएगा तो आम्रशब्द की वृद्ध से वृद्ध संज्ञा के सूत्र से वृद्धिश्चम आदि ते से मठ हो गया आम्रमयम नित्य हो गया मठ विकल्प भिक, नहीं सर आदि में सर से मठ हो गया शरमय बने गया सरकंड एक तीर्ण विशेष है गोस पुरी से पुरी से गोबरा अर्थ में गो से मठ हो जाएगा गोमयम् गोबर है गोपयसौर यथ यहाँ गव्यम पयस्यम विकाराथ में विकार गव्यम पयस विकार गोबर अर्थ में विकार नहीं अवयव भी नहीं इसलिए गोशपुर से अलग से बनाया अर्थ ठग अधिकाराग बहते ठग तदवती रथ युग प्रासम आएगा छहतरी सूत्र है वहाँ तक ठग का अधिकार चलेगा तदवती रथ प्रासंगम आगे प्रश्न में तेन दिव्यति खनति जयति जीतम दिव्य में खनति खोदाई करता है जयति जितम तेन जितम में तृतींत से हो जाएगा प्रत्येक अक्षर दिव्यति अक्षय से हो जाएगा ठक हो जाएगा ठस से ही क वृद्धि हो जाएगा कि पीछ आखि कह ऐसे चलोप हो जाएगा अक्षय दिव्यति अक्षर खनज करेंगे तो क्या होगा वह आखि का बन जाएगा अक्षर दी जयती अक्षय पासा है के कीड़ा है उसे जीत लेता है अथवा तो जीत लिया तो सब आखि बन जाएगा जीतम करेंगे तो अक्षर जीतम आक्षिकम हो जाएगा संस्कृतम ये सब समर्थ भी होते हैं तृती ते तेन से अनुभति आ जाएगी तेन संस्कृत अर्थ में दधना संस्कृतम संस्कार तो से ठक हो जाएगा किति चादी से वृद्धि ऐसे चलोप हो जाएगा दाधिकम मरीची भी संस्कृतम मरीचिकम मरीची काली मिर्ची कहते हैं मरीची मरीची भी संस्कृतम मरीचिकम तरती तेन तरती न तरती में हो जाएगा उडुपे न तरती हो जाएगा आदि वृद्धि के सूत्र से कितिपी का हो जाएगा उडुपे छोटे का है चरती तृतीयाद गति भक्षेति त्यो ठक सियात भक्षण धातु है तो गच्छती और भक्ता है दोनों में हस्ति न ठक हो जाएगा आदि से वृद्धि के पीछे हस्तिन सद नकारां हस्तिन अगर ठग सही का हुआ नस्त स्टीलोप हो जाएगा हस्त हास्ती का दधना चरती थी दाधी का हस्तिना चरती में हस्तिना क्या भी थी तृतीय क्या प्रातिवेदिक क्या है हस्तिन चरती का क्या अर्थ है तो पुस्तक ढते हस्तिना चरि का अर्थ है दधनाचर का अर्थ हाँ ये गण दो हस्तिनाचर में गच्छति दधनाचर में क्या है तुशी संसृष्टि संस्रृष्ट अर्थ में भी हो जाएगा ठग दधना संसृष्टम दधी से हो जाएगा ठग दादी का बन गया भात आदि दादी में मिला कर खाते उंचती भदराणी उदर शब से ठग हो जाएगा आदि की दीचे बुधी बादरी का बन जाएगा बदराणी क्षति बदर पैर गिरा होगा उसको लेकर के क्या करके रहते रक्षति समाज में रक्षे थे अर्थ में समाज सदस्य ठक हो गया आदि से बुद्धि सामाजिक शब्द दरदूरम करोती शब्दम करोती दरदूरम करोती शब्दम करोती शब्द से हो जाएगा शाब्दिक शब्द करता है तो शाब्दिक करने ही शब्द बनाता है दरदुरम करोती थी दार्दूरिक ये दर्दुर के भाण्ड रहे बर्तन दार्दूरिक दर्दुर भाण्ड बनाने वाला धर्म चरती धर्म से ठक हो जाएगा तो धार्मिक हो जाएगा अधर्मा चेत वक्तव्यम अधर्म चलते अधर्म सबसे ठक हो जाएगा तो बन जाएगा आधारमिक ये वार्थिक नहीं होता तो नए समाज करने से बन जाता है नहीं बनेगा नए समाज क्या बनेगा अधार्मिक अधार्मिक और आधारमिक दोनों में अर्थ समान है बेदे वेद hmm? अधर्म करने वाला अधर्मिक और न धार्मिक अधार्मिक तो क्या अर्थ होगा धर्म नहीं करने वाला किंतु तो है के सिद्ध नहीं होगा तो अर्थ अर्थवेद है शिल्पम मृदंग वादनम शिल्पम अस्य से शिल्पम तो मृदंग से ठक हो जाएगा मारदंग्य मन जाएगा प्रहरणम में हो जाएगा ठक हो जाएगा अशी प्रहरणमस्य प्रहति अन प्रहरण साधन अशी से हो जाएगा ठग आशी कणा खड धनु प्रहरण मैसे धनुशब्द से ठग हो जाएगा ठक हो जाएगा इस सुक्तांता क धनु शब्द उसे ऋण स से स हो जाए विश्वको धानुष्क शीलम अपपभक्षणम शीलमस स्वभाव अपूप शब्द से ठग हो जाएगा अपूपिक बन जाएगा अपूप शब्दम अपूप भक्षण पर अपूप भक्षण शिलम से अपूप से ठग हुआ ठग तो अपूप से हुआ अपूप कैसे शील होगा तो अपूप शब्द अपूप भक्षण में लाक्षणिक प्रयोग होता है निकटे वसती निकट शब्द से बसति अर्थ में ठक आदि से वृद्धि की तीज नईक भिक्षु संन्यासी भिक्षु गाँव के निकट रहता है बहुत दूर हो तो भिक्षा गाँव मिलेगी, लेगी ग्राम में नहीं रहता निकट में इत ठग अधिकार अभी ठग अधिकार अथवादधिकार हम प्राग हिताद्यत हिताद य तस्में हितम इतः प्राग यदि तस्में तस्मे में आगे प्रश्न आगे आगे बै पाँच के पाँच है उसके पहले यत का अधिकार चलेगा जिसे अर्थ कहेंगे तदवती का प्रासंगम तद्वती तद द्वितियांत से अर्थ में प्रत्यय होगा यत प्रत्यय होगा बहती किम बहती, बहती रथम बहती युगम बहती प्रासंग रथम बहती से रथ से यत् करो आदेश वृद्धि किस सूत्र से होगी क्यों नहीं, नहीं होगी निमित्त क्या है कहते नहीं यश स्वरूप होगा या हाँ है क्या निमित्त है एक कार्य हैं है पर संज्ञा है क्या है वसें कैसे होगी यची भी भव से भोसंख्या होगी क्या है मालूम है यचिब हम रह गैसे रह गया हैं? है? नहीं रह गया ना ये लोग कहते लगेगा यचिब हम यची है ना यची अची नहीं यचि अचपर में हो याकार पर भी हो अकार है ना यचि भव से भ्या रथ्य हो युगम बहुत योग्य हो प्रसंगम बहती थी प्रासंग बन जाएगा ये युग होता है दोनों के ऊपर बांधते हैं प्रसंग बैले गाड़ी में दो गो लेते उसके साथ और एक बांध कर रखते हैं। प्रसंग प्रासंगिक धुरो या ढक धुरम बहुत अर्थ धुर शब्द से यद और ढक यत् करने के बाद धूर के हलीच सूत्र से धू के उकार को दीर्घ प्राप्त है हलिच सूत्र से उसका निषेध करने के लिए सूत्र है न भकुरछुरा भूर अ छुर छुर्चाने के लिए इनसे नहीं होगा भस्य कुरछुरोश्चोपधाया इको दीर्घो न सियात धूर शब्द से यह कण से भसंज्ञा है यशिम भ संज्ञा होने से दीर्घ नहीं हुआ किसे दीर्घ प्राप्त था अलीचा दीर्घ नहीं हुआ तो धुर्या बन गया और यह ढक ढक प्रत्यय करेंगे तो तो हो जाएगा धौरे य धसे ये हो जाए नहीं एक फट कच गाँव लग जाएगा यहाँ ना भकरुछुर सूत्र का उदाहरण कितना के है केवल धूर्य धौरे में नहीं लगेगा धौर्य हल पर में नहीं ढ को ये हो गया नौ वायु धर्म विष मूल मूल तार्य, तुल्य प्राप्य बदम समित समितु हाँ ये भ्यक पंचमत इनसे इतना अर्थ में प्रत्यय होगा नौ शब्द से तार्य वयो शब्द से प्राप्य इसी प्रकार क्रम से नव वयो धर्म विष मूल मूल दो बार मूल शब्द से क्योंकि प्रत्यय के यथा संख्या चलाना है सीता तुला तुलाभ्यस नावा तार्यम नव सेता पारण्य जल युग्य जल है नौ से, से प्रत्यय हो जाएगा क्या प्रत्यय हो जाएगा है यत नौ से युपरिचय जाएगा क्या लग गया बांधते प्रत्ये जलम आगे वय शब्द से तोल्य वयसा तोल्यो यत हो गया वयस्य समान वय वाले धर्मेण प्राप्य धर्म से यम बन गया विषय बद्य विषय क्या तुल्य बा प्राप्य क्या कि बद्य विषय बद्य विषय और मूल आनाम्य मध्य का अनाम्य मूल न अनाम्य अनाम्य है आन प्रोक नव धातु से हो गया निपातन से नियत क्या है नव धातु प्राप्त था निपातन से अनाम्य क्या मूल न अनाम्य मूल से प्राप्त होगा मूल्यम रूलन समम मूल्यम मूल न अनाम्य जो अथवा साथ है मूल से अधिक जो मिलेगा लाभ भाग हो गया अनाम्य हो और मूल सम हो गया तो भी मूल्य मूल्य शब्द दोनों ही प्रयोग होगा मूल जितने रुपया लगाया 100 रुपया उसमें से 50 रुपया 10 रुपया अधिक मिल गया लाभ को भी कहेंगे अनाम्य लाभ भाव को मूल्य 10 रुपया हो गया मूल्य मूल्य मतलब लाभ और मूल के समान कहेंगे तो मूल्य हो गया सौ रुपया सौ कर दिया मूल सौ रुपया बिक तो भी मूल्य हो जाएगा ऐसे लोग में प्रयोग ऐसा नहीं होता है लोक में एक सौ दस को मूल्य कहेंगे एक सौ रुपया में लाया सौ एक सौ दस में बिक्री किया तो मूल्य कितना हुआ एक सौ दस हुआ किन्तु यहाँ जो दिया है जितने भाग अधिक लाभ रहेगा उसको मूल्य कहेंगे ये अथवा तो मूल के समान को मूल्य कहेंगे सीतया समितम सीता है ये लंगल लंगल में जो भूमिकर्षण करती सीतम क्षेत्र य तो हो गया शीतम बनी गया जमीन तुलया संला से मापा गया तो तुला से हो गया तुल्यम बन गया तधु अग्रे साधु य तो हो गया अग्रे साम से साधु हो तो सामन यत हो गया नस्त टिल प्राप्ते अन्य सूत्र से प्रकृतिभाव तो हो गया साम्य अच्छा ये प्रकृतिभाव करने के सूत्र है ये चा भावकर्मण रिति प्रकृतिभाव अन्न अन क्या है अनिपर हत है तो इसलिए यहा भाव कर्मण से हो गया सामान्य कर्मणि साधु कर्मणि रक्षण नहीं कर्मणि कर्मणि साधु कर्मण्य और शरण साधु शरण्य सरन्य शरण क्या रक्षण करने में सभाया यह सभा साधु अर्थ में तत्त्व साधु अर्थ में सभा हो जाएगा यशलोप हो जाएगा सभ्य बन जाएगा समय श्रद्धा ओ नृता